ओशो प्रवचन साधना में आहार का महत्व गीता दर्शन अध्याय सत्रह प्रवचन पाँच भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसिया स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया कट्व अमल लवण अतिष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, आहार राजस श्रेष्ठ दुख शोकमया प्रदा यात गत रसम, पूति गसम पूयुषित चत अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम हे अर्जुन आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं और कड़वे खट्टे लवणयुक्त और अति गरम तथा तीक्ष्ण रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं और जो भोजन अधपखा रसरहित और दुर्गंधयुक्त एवं बासा और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र है वह भोजन तामस को प्रिय होता है कृष्ण जीवन को तीन गुणों के अनुसार सभी दिशाओं में बांट रहे हैं उस विभाजन का बोध साधक के लिए बड़ा उपयोगी है उससे अपनी परीक्षा करने में और अपने को कसौटी पे कसने में सुविधा होगी एक मापदंड मिल जाएगा कैसा भोजन तुम्हें प्रिय है क्योंकि जो भी तुम्हें प्रिय है वो अकारण प्रिय नहीं हो सकता वो तुम्हें प्रिय है तुम्हारे संबंध में खबर देता है तुम जो भोजन करते हो वो खबर देता है कि तुम कौन हो तुम कैसे उठते हो कैसे बैठते हो कैसे चलते हो उससे तुम्हारे भीतर की चेतना की खबर मिलती तुम कैसा व्यवहार करते हो कैसे सोते हो उस सब से तुम्हारे संबंध में संकेत मिलते रहते एक सूक्ष्म शास्त्र विकसित हुआ है पश्चिम में मनुष्य के व्यवहार को ठीक से जांच लेकर मनुष्य के भीतरी अंतःकरण के संबंध में सभी कुछ पता चल जाता है और अनजाने भी बहुत बार तुम ऐसे काम करते हो जिनका तुम्हें भी ख्याल नहीं समझो दो आदमी खड़े बात कर रहे हैं अगर तुम दूर से खड़े हो के चुपचाप गौर से देखो तो कई बातें जो उन दो को पता ना होंगी तुम्हें पता चल सकती जो आदमी ऊब गया है और बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता तुम उसके चेहरे पर ऊब के लक्षण देखोगे भला वो ऊपर से बता रहा हो कि मैं बड़े रस से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं क्योंकि हो सकता है सुनाने वाला मालिक हो पैसे वाला हो राजनेता हो ताकत हाथ में हो कुछ नुकसान कर सकता हो मुल्ला न एक दफ्तर में काम करता है दफ्तर का जो मालिक है वो कभी कभी लोगों को इकट्ठा करके पिटी पिटाई मजाके सुनाता है जिनको वो कई दफे सुना चुका और लोग खिलखिला के हंसते हंसना पड़ता है जब मालिक जोक सुनाए तो हंसना पड़ेगा तो मालिक मालिक है, ना हंसे तो मुश्किल में पड़ोगे हालांकि वो दस पचास दफे सुना चुका है वही कहानी फिर भी लोग हंसते मुल्ला नस्तुद्दीन भी हंसता था सदा सबसे ज्यादा हंसता था ऐसा खिलखिला के कि, कि जैसे कभी ये बात सुनी ना हो लेकिन एक दिन मालिक ने एक मजाक सुनाया जो वो कई दफे सुना चुका है सब तो हंसे मुला नस्तुद्दीन चुप बैठा रहा मालिक चौंका उसने कहा कि तुमने सुनी नहीं कहानी मुला नसुद्दीन का सुनी और बहुत दफे सुन ली तो उन्होंने कहा तुम हंसी नहीं मिला नसुद्दीन कहा कल हम नौकरी छोड़ रहे हैं हंसना क्या खाक हंसते थे जब तक नौकरी थी अब नौकरी छोड़ रहे हैं तो हंसना किस लिए अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो तुम गौर से देख सकते हो कि कौन आदमी सिर्फ दिखला रहा है कि हम बड़े रस से सुन रहे हैं लेकिन उसके चेहरे पर ओबासी आ रही है दो आदमी खड़े हैं उनमें जो आदमी जाना चाहता है तुम पाओगे उसका शरीर जाने को तैयार है भला वो उत्सुकता दिखला रहा हो लेकिन शरीर खबर दे रहा है कि जैसे ही छूटेगे वो तीर की तरह निकल जाए उसका तीर प्रत्यं चापे चढ़ा हुआ है जो आदमी उत्सुक नहीं है बात करने में उसकी गर्दन पीछे को खिंची रहेगी जो आदमी उस सुख है वो आगे को झुका रहेगा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस स्त्री से तुम बात कर रहे हो अगर वो तुमसे प्रेम में पड़ने को राजी है तो वो आगे की तरफ झुकी होकर तुमसे बात करेगी अगर वो तुमसे राजी नहीं है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए वो हमेशा पीछे की तरफ झुकी होगी वो दीवाल खोजेगी दीवाल से टिक के खड़ी हो जाएगी वो ये कह रही कि यहां दीवार है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो स्त्री तुमसे संभोग करने को उत्सुक होगी वो हमेशा पैर खुले रख के बैठेगी तुमसे बात करते वक्त उस स्त्री को भी पता नहीं होगा अगर वो संभोग करने को सुख नहीं तो पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बैठेगी वो खबर दे रही कि वो बंद है तुम्हारे लिए खुली नहीं इस पर हजारों प्रयोग हुए और यह हर बार सही बात साबित हुई मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम एक होटल में प्रवेश करते हो एक स्त्री बैठी है वो तुम्हें देखती है अगर वो एक बार देखती है तो तुम में उस सुख नहीं है एक बार तो आदमी औपचारिक रूप से देखते हैं कोई भी गुस्सा तो आदमी देखते हैं, लेकिन अगर स्त्री तुम्हें दोबारा देखे तो वो उत्सुक है और धीरे धीरे जो डान तरह के लोग होते जो स्त्रियों के पीछे दौड़ते रहते हैं वो कुशल हो जाते हैं इस भाषा को समझने में वो स्त्री को पता ही नहीं कि उसने खुद उनको निमंत्रण दे दिया दोबारा अगर स्त्री देखे तो वो तभी देखती पुरुष तो पच्चीस तरफ देख सकता है स्त्री को उसको देखने का कोई बहुत मूल्य नहीं है वो तो ऐसे ही देख सकता है कोई कारण बिना हो तो भी खाली बैठा हो तो भी लेकिन स्त्री बहुत शून्योजित है वो तभी दोबारा देखती जब उसका रस हो अन्यथा वो नहीं देखती क्योंकि स्त्री को देखने में बहुत रसी नहीं है स्त्रीया पुरुषों के शरीर को देखने में उत्सुक नहीं होती वो स्त्रियों का गुण नहीं है स्त्रियों का रस अपने को दिखाने में देखने में नहीं पुरुषों का रस देखने में है, दिखाने में नहीं ये बिल्कुल ठीक है तभी तो दोनों का मेल बैठ जाता आधी आधी बीमारियां हैं उनके पास दोनों मिलकर पूर्ण बीमारी बन जाती मनोवैज्ञानिक कहते हैं स्त्रियां एग्जिबिशनिस्ट हैं प्रदर्शनवादी पुरुष वो यूर वो देखने में रस लेते इसलिए स्त्री दोबारा जब देखती तो उसका मतलब है कि वो इंगत कर रही संकेत दे रही कि वो तैयार है वो उत्सुक है वो आगे बढ़ने को रांची है तुम अगर तीन सेकंड तक मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी स्त्री की तरफ देखो तो वो नाराज ना होगी तीन सेकंड इससे ज्यादा देखा तो बस वो नाराज हो जाएगी तीन सेकंड तक सीमा है उस समय तक औपचारिक देखना चलता है लेकिन तीन सेकंड से ज्यादा देखा कि तुमने घूरना शुरू कर दिया लुच्चापन शुरू हो गया लुच्चे का मतलब होता है घूर के देखने वाला लुच्चा शब्द बनता है लोचन से आंख से जो आंख गड़ा के देखता है वो लुच्चा लुच्चे का और कोई बुरा मतलब नहीं होता जरा आंख उनकी संयम में नहीं है बस इतनी और कुछ शब्द का तो वही मतलब होता है जो आलोचक का होता है लुच्चे शब्द का वही अर्थ होता है जो आलोचक का होता है आलोचक भी घूर के देखता है चीजों को कभी कविता लिखता आलोचक कविता को घूर कर देखता वो लुच्चापन कर रहा कविता के साथ छोटी छोटी बातें तुम्हारे भीतर की खबर देती है कृष्ण कहते हैं भोजन तो छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है तुम कैसा भोजन पसंद करते हो जो राजस्व व्यक्ति है वो ऐसा भोजन पसंद करेगा जिससे जीवन में उत्तेजना आए त्वरा पैदा हो दौड़ पैदा हो धक्का लगे इसलिए उसका भोजन उत्तेजक आहार होगा जो तामसी व्यक्ति का व्यक्ति है वह ऐसा भोजन करेगा जिससे नींद आए उत्तेजना ना पैदा हो बासा उच्छेष्ट ठंडा जिससे कोई उत्तेजना पैदा ना हो सिर्फ बोझ पैदा हो और वो सो जाए तमसपूर्ण व्यक्ति हमेशा नींद को खोज रहा है उसे अगर लेटने का मौका मिले तो वह बैठेगा नहीं अगर उसे बैठने का मौका मिले तो वो खड़ा ना होगा अगर खड़े होने का मौका मिले तो वो चलेगा नहीं अगर चलने का मौका मिले तो वो दौड़ेगा नहीं वो हमेशा उसको चुनेगा जिसमें ज्यादा नींद की सुविधा हो तंद्रा और तंद्रा के लिए बासा भोजन बहुत उपयोगी क्यों बासा भोजन तंद्रा के लिए उपयोगी क्योंकि जितना गर्म भोजन होता है जल्दी पच जाता है जितना बासा भोजन होता है उतना पचने में देर लेता है क्योंकि पचने के लिए अग्नि चाहिए अगर भोजन गर्म हो तत्पर तत्ण तैयार किया गया हो तो भोजन की गर्मी और पेट की गर्मी मिलकर उसे जल्दी पचा देती तो जठराग्नि कहते हैं इसलिए हम पेट की अग्नि को लेकिन अगर भोजन बासा हो ठंडा हो बहुत देर कर रखा हुआ हो तो पेट की अकेली गर्मी के आधार पे ही उसे पचना होता है तो जो भोजन छह घंटे में पच जाता वो बारह घंटे में पचेगा और पचने में जितनी देर लगती उतनी ज्यादा देर तक नींद आएगी क्योंकि जब तक भोजन न पच जाए तब तक मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि मस्तिष्क जो है वो लग्जरी है इसे थोड़ा समझ लो जीवन में एक इकोनॉमिक्स है शरीर की एक अर्थशास्त्र है वहां बुनियादी जरूरतें हैं वो पहले पूरी की जाती फिर उनके ऊपर कम बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी की जाती फिर उसके बाद सबसे गैर बुनियादी जरूरतें वो पूरी पूरी की जाती जैसा घर में पहले तो तुम भोजन की फिक्र करोगे भूखा रह के तुम रेडियो नहीं खरीद लाओगे कि भूखे तो मर रहे हो टेलीविजन खरीदला है कौन देखेगा टेलीविजन भूखे भजन न हो ही भजन भी नहीं होता भूखे को तो टेलीविजन कौन देखेगा टेलीविजन बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा रोटियां तैरती हुई दिखाई पड़ेंगी टेलीविजन कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा भूखा आदमी पहले रोटी चाहता है छाया चाहता है जब जरूरत पूरी हो जाती है शरीर की तब मन की जरूरतें शुरू होती तब वो उपन्यास भी पढ़ता है तब वो गीता भी पढ़ता है तब वो भजन भी सुनता है फिल्म भी देखता है फिर जैसे जैसे जरूरतें उसकी ये भी पूरी हो जाती हैं मन की तब आत्मा की जरूरतें पैदा होती तब वो ध्यान की सोचता है तब वो समाधि का विचार करता है तो तीन तल है शरीर मन और आत्मा शरीर पहले क्योंकि उसके बिना ना तो मन हो सकता ना आत्मा टिक सकती यहां वो आधार है वो जड़ है अगर किसी वृक्ष को ऐसा खतरा आ जाए कि फूल मरे या जड़ें मरे तो फूलों को वृक्ष पहले छोड़ देगा क्योंकि वो तो विलास है उनके बिना जिया जा सकता है और अगर जीना रहा तो वो फिर कभी आ सकते हैं लेकिन जड़ें नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि जड़ें तो जीवन है जड़ें गई तो फूल कभी ना आ सकेंगे जड़ें रहीं तो कभी फिर आ सकते हैं अगर वृक्ष से पूछा जाए कि पीण को काट दें या जड़ों को तो वृक्ष रहेगा पीड़ काट दो तो अगर यही विकल्प है क्योंकि पीण फिर पैदा हो सकती है शाखाएं फिर निकल आएंगी जड़ें होनी चाहिए ऐसा ही अर्थशास्त्र शरीर के भीतर है जब तुम भोजन करते हो तो सारी शक्ति भोजन को पचाने में लगती इसलिए भोजन के बाद नींद मालूम होती कि मस्तिष्क को जो शक्ति का कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता मस्तिष्क लग्जरी है उसके बिना जिया जा सकता पशु पक्षी जी रहे पौधे जी रहे हैं लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना बुद्धि के जी रहे हैं मनुष्य हैं वो भी बिना बुद्धि के जी रहे हैं बुद्धि कोई अनिवार्य चीज नहीं है हां जब शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं और ऊर्जा बचे तो फिर बुद्धि को मिलती और जब बुद्धि भी भर जाए और ऊर्जा बचे तब आत्मा को मिलती तो जो आदमी तामसी है वो इस तरह का भोजन करता है कि मस्तिष्क तक ऊर्जा कभी पहुंचती ही नहीं इसलिए तामसी व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है जिसको बुद्धिमान होना हो उसे तमस छोड़ना पड़ेगा बस वो शरीर में ही जीने लगता तामसी व्यक्ति यानी सिर्फ शरीर उसमें नाम मात्र को बुद्धि है इतनी ही बुद्धि है जिससे वो भोजन जुटा ले और शरीर का काम चला दे बस और आत्मा की तो उसे कोई खबर ही नहीं है आत्मा का उसे सपना भी नहीं आता है आत्मा की बातें लोगों को करते देख के वो हैरान होता है कि दिमाग फिरों को क्या हो गए इनका दिमाग ठीक है कि पगला ला गए कैसा परमात्मा कैसी आत्मा वो एक ही चीज जानता है एक ही रस जानता है वो पेट का है वो पेट ही है अगर उसका तुम्हें ठीक चित्र बनाना हो तो पेट ही बनाना चाहिए और पेट में उसका चेहरा बना देना चाहिए वो बड़ा पेट है और बाकी सब चीजें छोटी छोटी उसमें जुड़ी हैं तामसी व्यक्ति एक असंतुलन है अपंग है वो उसमें और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है राजसी व्यक्ति का भोजन कड़वा खट्टा नमकीन युक्त अति गर्म तीक्ष्ण रूखा दाहकारक होगा महत्वाकांक्षियों का भोजन इस तरह का होगा उनको दौड़ना है नींद नहीं चाहिए नींद जिसको चाहिए वो ठंडा भोजन करता है बासा करता है जिसको दौड़ना है वो अति गर्म भोजन करता है वो भी खतरनाक है क्योंकि अति गर्म भोजन दूसरी अति पर ले जाता है वो तुम्हें दौड़ाता है भगाता है धन पाना है पद पाना है कोई महत्वाकांक्षा पूरी करनी सिकंदर बनना है वो तुम्हें दौड़ाता है तुम ज्वरग्रस्त हो जाते हो अभी बड़े मजे की बात है तामसी व्यक्ति गहरी नींद सोते उन्हें कभी ट्रेंकुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती और राजसी व्यक्तियों को हमेशा ट्रेंकुलाइजर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो इतने दौड़ते हैं कि रात जब सोने का वक्त आता है तब भी भीतर की दौड़ बंद नहीं होती वो चलती ही चली जाती राजसी व्यक्ति कुर्सी पर भी बैठेगा तो पैर चलाता रहेगा अभी पैर चलाने की कोई जरूरत नहीं वो पैर ही लाता रहेगा शरीर रुक गया है लेकिन भीतर एक बेचैनी सरक रही दौड़ रही राजसी व्यक्ति रात भी सोएगा तो करवटें बदलता रहेगा पैर तड़फाएगा फेंकेगा तामसी व्यक्ति मिट्टी के लौंदे की तरह पड़ा रहता है वह हिलता डुलता नहीं तामसी व्यक्ति भयंकर रूप से घुर रहा है एक बार एक यात्रा में मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया आज भी नहीं भरोसा होता कि हुआ कैसे जिस कंपार्टमेंट में मैं था तीन सज्जन और थे रात जैसे हम चारों सोने गए अपने अपने बिस्तर पर एक ने घुराना शुरू किया कोई विशेष बात ना थी लेकिन हैरान तो तब में हुआ कि जब उसका थोड़ी देर बाद दूसरे ने उससे ज्यादा जोर से घुराना शुरू किया तो ये भी संयोग मैंने समझा कि होगा मगर जब तीसरे ने दोनों को हरा दिया तब मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ा कि ये हो कैसे रहा है और एक के बाद एक कुछ ऐसा लगा तीनों को मैं बहुत देर तक सुनता रहा कोई उपाय ना था कुछ ऐसा लगा कि नींद अपनी रक्षा कर रही वो तीनों ही भयंकर सोने वाले हैं और पहले का घुराना दूसरे की नींद में थोड़ी बाधा डाल रहा है इसलिए दूर, दूसरे की नींद और जोर से घुर्रा रही ताकि उसको दबा दे और तब तीसरा और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पहले ने भी गति बढ़ानी शुरू कर दी ये संगीत पूरी रात चला और वो एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे नींद में भी शायद अपने घरों में वो इतने जोर से ना घूरते हो लेकिन प्रतियोगी को पाके क्योंकि प्रतियोगी बाधा डाल रहा है और शरीर अपनी रक्षा करता है बहुत रूपों में तामसी वृक्ष का व्यक्ति घुरएगा उसको अगर बीमारी होगी तो निद्रा की होगी वो ज्यादा निद्रा के लिए बीमार होगा मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि दिन भर उबाई आती रहती है दिन भर सोते भी हैं ठीक से फिर भी ऐसा लगता है नींद कम नींद कम आठ घंटे से ज्यादा नींद की आकांक्षा पैदा हो जवान आदमी को तो समझना चाहिए तमस बूढ़े आदमी को तीन चार घंटे से ज्यादा नींद की आकांक्षा पैदा हो तो समझना चाहिए तमस ध्यान रखना उम्र के साथ नींद का अनुपात घटता जाएगा बच्चा पैदा होता है तो 22 घंटे सोता है वो तमस में नहीं है वो उसकी जरूरत है अगर 24 घंटे सोए तो तमस है बाईस घंटे उसकी जरूरत है फिर जैसे जैसे बड़ा होगा 20 घंटे 18 घंटे कम होता जाएगा सात साल का होते होते उसकी नींद 8 घंटे पे आ जानी चाहिए तो संतुलित फिर ये आठ घंटे पर टिकेगी जीवन के बड़े हिस्से पर लेकिन मरने के सात वर्ष पहले फिर घटना शुरू होगी छह घंटे रह जाएगी पांच घंटे रह जाएगी चार घंटे रह जाएगी जिस दिन नींद आठ घंटे से नीचे कम होनी शुरू हो उस दिन समझना चाहिए मौत के पहले चरण सुनाई पड़ने लगे क्योंकि नींद आती है शरीर के निर्माण के लिए मां के पेट में बच्चा चौबीस घंटे सोता है सिर्फ थोड़े से राजसी बच्चों को छोड़कर जो मां के पेट में पैर वगैरह चलाते नहीं तो 24 घंटे सोता है जरूरत है शरीर बन रहा है बड़ा काम चल रहा है शरीर में नींद से बाधा सहयोग मिलता है नींद टूटने से बाधा पड़ती है फिर तुम 24 घंटे काम करते हो तो 8 घंटा काफी है उतनी देर में शरीर अपना पुरन निर्माण कर लेता है मरे हुए सेल फिर से बन जाते हैं रक्त शुद्ध हो जाता है शक्ति पुनर्जीवित हो जाती सुबह तुम फिर ताजे हो जाते हो लेकिन बूढ़े आदमी के शरीर में बनने का काम बंद हो गया अब मरे सेल मर जाते हैं बनते नहीं अब विदाई का क्षण लगा नींद कम होने लगी मेरे पास बूढ़े आदमी आ जाते हैं कभी सत्तर साल का आदमी वो कहता है कि कुछ नींद का उपाय बताएं बस दो तीन घंटे आती क्या चाहते हो तुम नींद की अब कोई जरूरत ही ना रही नींद तुम्हारी थोड़ी जरूरत है वो प्रकृति की व्यवस्था है बूढ़ा आदमी तीन घंटे सो लेता है बहुत है पर्याप्त है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मरने के एक दिन पहले नींद बिल्कुल ही खो जाएगी क्योंकि मौत करीब आ गई सब टूटने का दिन आ गया बनना कुछ भी नहीं है तो अब नींद कैसे आ सकती नींद तो बनने के लिए आती इसलिए तामसी व्यक्ति का व्यक्ति वजन कर इकट्ठा करने लगेगा शरीर में क्योंकि वो सोए जाएगा सोए जाएगा और शरीर बनता जाएगा और शरीर का उपयोग वो कभी ना करेगा तो शरीर पर वजन बढ़ने लगेगा चर्बी इकट्ठी होने लगेगी वो सिर्फ बोझ की तरह हो जाएगा रजस की आकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा जो भी करेगा उसमें दौड़ खोजना चाहेगा उत्तेजना क्योंकि उत्तेजना के बल पर ही वो जी सकता है ये जो उत्तेजित व्यक्ति है रात सो भी ना सकेगा उत्तेजना इतनी है कि बिस्तर पे भी पड़ जाता है लेकिन मस्तिष्क में उत्तेजना चलती रहती तमस से भरा हुआ व्यक्ति शरीर में जीता है वो शरीर ही है बाकी चीजें नाम मात्र को है रजस से भरा व्यक्ति मन में जीता है वो मन ही है बाकी चीजें नाम मात्र को है वो शरीर की कुर्बानी दे देता है मन की आकांक्षा के लिए वो आत्मा की भी कुर्बानी दे, दे देता है मन की आकांक्षा के लिए वो मन में ही जीता है वो मन का सिकंदर है सारा साम्राज्य फैलाना है दुनिया पर जो व्यक्ति सत्व से भरा है वो इन दोनों से भिन्न है वो संतुलित है ना तो वो अति ठंडा भोजन करता है न वो अति गर्म भोजन करता है वो उतना ही गर्म भोजन करता है जितना शरीर की जठराग्नि से मेल खाता है उतना ही ताप वाला भोजन करता है जितना पेट का ताप है वो थोड़ा सा उष्ण एकदम गर्म नहीं एकदम ठंडा नहीं वैसा भोजन करता है जिससे उसका शरीर तालमेल पाता है वो शरीर के ताप के अनुसार भोजन करता है उसकी आयु स्वभावतः ज्यादा होगी क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार जीता है प्रकृति के समस्वरता में जीता है उसकी बुद्धि स्वभावतः शुद्ध होगी तीक्ष्ण होगी स्वच्छ होगी निर्मल दर्पण की तरह होगी क्योंकि वो शुद्ध आहार कर रहा है शाकाहारी होगा आम तौर से इस तरह का भोजन लेगा जो लेते समय उत्तेजना नहीं देता शांति देता है एक स्निग्धता देता है और प्रीति को बढ़ाता है रजस व्यक्ति का भोजन क्रोध को बढ़ाता है तमस व्यक्ति का भोजन आलस्य को बढ़ाता है सत्व व्यक्ति का भोजन प्रीति को बढ़ाता है तुम उसके पास प्रीति की गंध पाओगे तुम उसके पास हमेशा मधुमाश पाओगे उसके पास एक मधुरिमा होगी एक मिठास होगी उसके बोलने में उसके उठने बैठने में एक संगीत होगा एक लयबद्धता होगी, क्योंकि उसका शरीर भीतर भोजन के साथ लयबद्ध है, शरीर भोजन से ही बना है इसलिए बहुत कुछ भोजन पर निर्भर है भोजन ना करोगे तो तीन महीने में शरीर विदा हो जाएगा शरीर भोजन शरीर भोजन का ही रूपांतरण इसलिए कैसा तुम भोजन करते हो उससे शरीर निर्मित होगा उसके जीवन में प्रीति होगी आलसी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता आलसी व्यक्ति प्रेम मांगता है इस फर्क को ठीक से समझ लेना आलसी व्यक्ति प्रेम मांगता है मुझे प्रेम करो वो सारी दुनिया के सामने इश्ताहार लगाए बैठा है सब मुझे प्रेम करो वो खाने बिस्तर पर पड़ा है सारी दुनिया उसको प्रेम करे और शिकायत उसकी है कि कोई प्रेम नहीं करता राजसी व्यक्ति न तो प्रेम करता है और न मांगता है उसे फुर्सत नहीं इस धंधे में पड़ने की उसके लिए प्रेम के सिवाय और भी बहुत काम है प्रेम सब कुछ नहीं प्रेम गौण है सिकंदर प्रेम करने की फुर्सत नहीं मिल पाती कैसे मिले अभी बड़े युद्ध जीतने सारी पृथ्वी पर राज्य निर्मित करना है नेपोलियन यद्यपि रोज युद्ध के मैदान से अपनी पत्नी को पत्र लिखता है लेकिन लिखता युद्ध के मैदान से यह घर कभी नहीं आता रोज लिखता है पत्र ऐसा एक दिन नहीं छोड़ता वो भी मुझे लगता है कि किसी अपराध भाव के कारण करता होगा धीरे धीरे पत्नी किसी और के प्रेम में पड़ जाती वो अपना पत्थरी लिखते रहते वो उनके पत्र पढ़ती भी नहीं फिर जो सफाइन के संबंध में कहा जाता है कि वो धीरे धीरे नेपोलियन का पत्र खोलती भी नहीं कचरे में डाल देती क्योंकि स्त्री कब तक प्रतीक्षा करे वो किसी और सैनिक को प्रेम करने लगी नेपोलियन सदा युद्धों में वहां से पत्र लिखता है रोज की आज एक नगर और जीता तेरे चरणों में समर्पित जोसेफाइन मगर नगरों को समर्पित करने से जोसेफाइन को कोई खुशी नहीं होती वो चाहती नेपोलियन आए नगरों का क्या करेगी नक्शा बड़ा होता जाता है इससे क्या होगा उसके हृदय में कहीं तृप्ति इससे नहीं होती आकांक्षी लोग न तो प्रेम चाहते न देते उन्हें फुर्सत नहीं अभी बड़े काम करने इलेक्शन लड़ना है करीब आ रहा है इलेक्शन उनको लड़ना है इलेक्शन पद पे पहुंचना है दिल्ली जाना पत्नी वगैरह गौण है बच्चे गौण हैं इसलिए राजनीतिकों के बड़े से बड़े राजनीतियों के बच्चे भी आवारा व बर्बाद हो जाते हो ही जाएंगे धनियों के बच्चे सत्व की तरफ नहीं बढ़ पाते बाप को फुर्सत नहीं है वो धनी इकट्ठा कर रहा हालांकि वो कहता ही है कि इन्हीं के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ लेकिन इनसे कभी मिलना ही नहीं होता जब वो आता है घर वापस तब तक बच्चे सो गए होते हैं जब सुबह वो भागता है बाजार की तरफ तब तक बच्चे उठे नहीं होते वो भाग दौड़ में कभी रास्ते पे सीढ़ियाँ चलते मिल जाते हैं तो जरा पीठ थपथपा देता वो भी उसे ऐसा लगता है कि बेकार का काम इतनी शक्ति बचती तो और धन कमा लेते इतने किसी और को थपथपाते बाजार में तिजोड़ी भर जाती इनक बीच में आ गया धनियों के बच्चों का बाप से मिलना ही नहीं होता और बहुत धनियों की बच्चों को उनकी माँ से भी मिलना नहीं होता क्योंकि माँ को भी कहाँ फुर्सत है क्लब है सोसाइटी है पच्चीस जाल है पति के साथ जाना है भोजनों में क्योंकि उस पे पति का धंधा निर्भर करता है पति के साथ जाके हंसना है बात करना है लोगों से क्योंकि ये धंधे के लिए जरूरी है जब कभी कोई मुल्क किसी को एम्बेडर बना के बेचता है तो पहले उसकी पत्नी को गौर से देखता है कि पत्नी कुछ खूबसूरत ढंग की है क्योंकि राजदूत का सारा काम पत्नी की खूबसूरती पर निर्भर करता है पत्नी के सहारे राजदूत काम कर पाता है पत्नियों के सहारे लोग राष्ट्रपति हो जाते हैं पत्नियों के सहारे लोग बड़े धनी हो जाते हैं पत्नी पर यात्रा करते हैं ये कोई प्रेम हो सकता है पत्नी भी साधन है बहुत धनी के घर में ना तो पत्नी का पता चलता ना पति का पता चलता बच्चा आवारा होते हैं नौकरों के द्वारा पाले जाते हैं फिर जो परिणाम होता है वो जाहिर है बड़े से बड़े लोगों के महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के बच्चे भी सब व्यर्थ हो जाते एक बच्चा काम का साबित नहीं होता इसलिए महात्मा गांधी को मैं दूसरी कोटी से ऊपर नहीं ले जा सकता है वो सत्व के व्यक्ति नहीं है वो बात कितनी ही सत्व की करते हो लेकिन वो व्यक्ति रजस के महत्वाकांक्षा भारी है वो चाहे अपने से न जुड़ी हो इसे ध्यान रखना राष्ट्र को स्वतंत्र करना है तो सीधा नहीं लगता कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा है कि गरीबों का उद्धार करना है कि हरिजनों का उद्धार करना है मेरी कोई आकांक्षा पता नहीं चलती लेकिन ये भी आकांक्षा है इससे भी मुझे तृप्ति मिलेगी जब राष्ट्र का उद्धार होगा तब मैं कहूँगा देखो कर दिया उद्धार हरिजनों को जगा दिया ला दी। लेकिन ये भी स्वतंत्रतांक्षा है इस महत्वाकांक्षा के कारण गांधी को बिल्कुल नहीं नहीं है, है, नहाने की कहाप में बैठ के नहाते हैं सेक्रेटरी बाहर से अखबार पढ़ के है, वो अंदर जाके सोच क्रिया कर रहे हैं और बाहर दरवाजे पर खड़ा सेक्रेटरी अखबार में खबरें पढ़ के सुना रहा है क्योंकि फुर्सत नहीं पत्र पढ़ के सुना रहा है वो भीतर से जवाब दे रहे हैं कि ये जवाब लिख देना ऐसी भागदौड़ की जिंदगी में प्रेम की कहां सुविधा है कस्तूरबा दुखी मरी कोई कहता नहीं इसको लेकिन कस्तूरबा दुखी मरी कस्तूरबा सुखी नहीं थी हो नहीं सकती क्योंकि गांधी को फुर्सत ही नहीं कस्तूरबा की तरफ देखने की फुर्सत नहीं बड़ा जाल है काम का महत्वाकांक्षी व्यक्ति मन की दौड़ में जीता है ना वो प्रेम करता है ना वो मांगता है सत्व को उपलब्ध व्यक्ति के जीवन में प्रेम का दान है वो मांगता नहीं वो सिर्फ देता है तमस मांगता है सत्व देता है रजस को फुर्सत नहीं सत्व इतने प्रेम से भर देता है तुम्हारी जीवन ऊर्जा को ऐसे परितोष से ऐसे संतोष से ऐसी गहन से कि तुम तुम में उत्सुक हो हो जाते, तुम हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना है तुम करोगे क्या और जितना तुम बांटते हो उतना बढ़ता है आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चिकने स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते जो स्वभाव से ही प्रिय है सात्विक पुरुष व्यक्ति सात्विक गुणों का व्यक्ति स्वाद के कारण भोजन नहीं करता यद्यपि बहुत स्वाद भोजन में लेता है जैसा कोई भी नहीं लेता लेकिन स्वाद निर्धारक नहीं है निर्धारक तत्व तो है शरीर की प्रकृति स्वभाव की अनुकूलता तारतम संगीत यद्यपि सात्विक व्यक्ति परम स्वाद को उपलब्ध होता है सात्विक व्यक्ति के आहार को अगर तुम तामसी को दो तो वो कहेगा क्या घास पात इसमें कुछ भी नहीं ये क्या खाना अगर राजसी को तो वो कहेगा कोई इसमें स्वाद नहीं है तेजी नहीं है उत्तेजना नहीं है मिर्च नहीं है नमक नहीं है ज्यादा ध्यान रखना जो लोग मिर्च मसाले पर जीते हैं वो ये ना समझें कि वो स्वाद ले रहे हैं मिर्च मसाले की ज़रूरत ही इसलिए है कि उनका स्वाद मर गया है उनकी जीभ इतनी मुर्गा हो गई कि जब तक वो जहर न रखें उस पर तब तक उसे कुछ पता ही नहीं चलता इसलिए मिर्च रखनी पड़ती मिर्च रखने से थोड़ी सी तड़फन जीभ में होती वो मरी मराई जीप थोड़ी कपती उन्हें लगता स्वाद आया लेकिन जिसकी जीप जीवित है उसे मिर्च की जरूरत नहीं है वो मिर्च को बर्दाश्त न कर सकेगा जिसका स्वाद जीवित है वो तो साधारण फलों से सब्जियों से इतने अनूठे स्वाद को ले सकेगा कि वो सोच ही नहीं सकता कि तुम क्यों मिर्च डाल के सब्जियों के स्वाद को नष्ट कर रहे हो यह स्वाद को नष्ट करना मसाला नष्ट करने का उपाय है स्वाद बढ़ता नहीं मसाले से लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी अगर आज तुम अचानक मसाला छोड़ दो तो सब बेस्वाद मालूम पड़ेगा क्योंकि स्वाद का अभ्यास करना होगा ये तो ऐसे ही है मेरे एक मित्र हैं वो ट्रैवलिंग एजेंट का काम करते हैं तो महीने में कोई 20 24 दिन बाहर सप्ताह के लिए पाँच सात दिन के लिए कभी घर लौटते वो मेरे पास आके कहने लगे कि बड़ी मुसीबत है ट्रेन में तो नींद आती घर नींद नहीं आती अब जिंदगी होगी उनको ट्रेवलिंग एजेंट का काम करते ट्रेन में उनको नींद आती उपद्रव सोर आवाज स्टेशनों का आना जाना भीड़ भड़का उसमें उन्हें नींद आती घर वो कहते हैं ऐसा सन्नाटा मालूम पड़ता है कि नींद ही नहीं लगती आदत हो गई अभ्यास हो गया अब इनको फिर से अभ्यास करना पड़ेगा सन्नाटे का तुम्हें अगर बाजार की आदत हो जाए तो हिमालय तुम्हें सूना मालूम पड़ेगा अगर तुम्हें झगड़े और उपद्रव की आदत हो जाए तो किसी दिन तुम मौन से बैठो तो ऐसा लगेगा कि समय कटता ही नहीं तुम्हारी जीव अगर मसालों से भर गई हो तो स्वाद खो दिया है जीप बड़ा कोमल तत्व है और स्वाद के जो जो छोटे से हिस्से हैं जीप पर उनसे ज्यादा कोमल कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास उनको अगर तुमने बहुत तेज चीजें दी हैं तो वो मर गए उनका अनुभव करने की शक्ति चली गई अब और तेज चाहिए और तेज चाहिए तभी थोड़ी बहुत तड़फन होती तो मालूम पड़ता कुछ स्वाद आ रहा सात्विक व्यक्ति स्वाद के लिए भोजन नहीं करता लेकिन जितना स्वाद वो लेता है दुनिया में कोई भी नहीं लेता इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सात्विक को तुम अस्वाद लेने वाला मत समझ लेना वही परम स्वाद लेता है न तो वैसा स्वाद तमस को मिलता है न वैसा स्वाद रजस को मिलता स्वाद मिलता ही उसे है जो प्रकृति के अनुकूल चलता है उसे पूरे जीवन का पूरा स्वाद मिलता है सभी दिशाओं में सात्विक व्यक्ति की संवेदना खुल जाती वो ज्यादा सुनता है ज्यादा देखता है ज्यादा छूता है ज्यादा स्वाद लेता है ज्यादा गंध पाता है सात्विक व्यक्ति गुलाब के फूल के पास से निकलता है तो उसे गंध आती राजसी निकलेगा तो उसने बाजार के कचरा इत्र लगा रखे उन इत्रों की गंध की तेजी में गुलाब के फूल से गंध ही नहीं आती उसे सस्ते बाजार में बिकने वाले इत्र चाहिए दो कोड़ी के लेकिन उनसे उसको थोड़ी गंध आती उसके नासा पुट मार गए अगर कहीं कोई शास्त्रीय संगीत हो रहा हो तो उसे मजा नहीं आता वो कहता ये क्या हो रहा है मुला नसुद्दीन गया था एक शास्त्रीय संगीत की सभा में और जब संगीतक आलाप भरने लगा तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगे पड़ोसी ने पूछा कि नसरुद्दीन हमने कभी सोचा भी नहीं कि तुम संगीत के इतने प्रेमी तुम्हारी आंख उसने कहा टपक रहे, हैं। टपक रहे हैं। क्योंकि ये आदमी खतरे में यही हालत मेरे बकरे की हो गई थी जब वो मरा। ऐसे ही भरता था आलाप ये मरेगा इसको बचाने का उपाय करो ऐसे चिल्ला चिल्ला के मेरा बकरा मरा शास्त्री संगीत के लिए तुम्हें एक भीतरी सौमनस्य चाहिए तुम्हें तो कोई फिल्मी हृदंग जिसमें प्रेमनाथ बंदरों की तरह उछल कूंद रहा हो उसमें तुम्हें रस आएगा तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाएगी ध्यान तन में हो जाएगा तुम कहोगे कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन की सभी संवेदनाएं छीन हो गई या तो तमस में सो गई हैं या रजस में उत्तेजना के कारण मर गई हैं सत्व को उपलब्ध व्यक्ति परम संवेदनाशील है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ बुद्ध पुरुष जितना जीते हैं तुम नहीं जी सकते तुम तो जीने का सिर्फ बहाना कर रहे हो बुद्ध पुरुष प्रगाढ़ता से जीते हैं फूल उनके लिए ज़्यादा गंध देते हैं हवाएँ उन्हें ज़्यादा शीतलता देती हैं नदी का कलकल -कल नाद उन्हें ओंकार के नाच से भर देता है वे सन्नाटे को सुनने में समर्थ हो जाते हैं साधारण भोजन भी उन्हें परम स्वाद देता है और साधारण मनुष्य भी उन्हें परम सुंदर की प्रतिमाएं मालूम होने लगते हैं उन्हें सारा जगत सुंदर हो जाता है वे सत्यम शिवम और सुंदरम को उपलब्ध हो जाते आज इतना